कर्म निधिकार्दर दृष्ट फलार्थित्व और जो व्यक्ति मानता है कि मैं द्विजाति हूँ वही कर्म में अधिकारी है ऐसा स्वयं मीमांसा दर्शन में छठे अध्याय में निर्णय दिया गया है अर्थित्व से कर्म अधिकार ष्ठ मीमांसा दर्शन से ष्ठे प्रतिष्ठापिता और अर्थित्व मिथ्या ज्ञान निधान और ये जो अर्थित्वी है मैं अर्थी हूँ मैं दक्ष हूं मैं करने में समर्थ हूँ ये सारी बातें जो है वो मिथ्या ज्ञान मिथ्याण है नी नियव दुख दुख असंसर्गी स्वभाव सुखम में सूत अर्थित आत्मा में अर्थित्व हो नहीं सकता है आत्मा कैसा है नभोवत निष्क्रियस्य। आकाश के समान जो निष्क्रिय है, और कैसा है? ना स्वतः का संसर्गिना नहीं पुण्य पापा छांद प्रश्न में कहा है जिसके साथ पुण्य पाप तो कोई संबंध ही नहीं है तो दुख का संसर्ग कहां से होगा इसे स्वत ही दुख का असंसर्गी आत्मा दुःख का संसर्ग हो तो भी आनंद न हो तो फायदा नहीं परमानंद स्वभावान स्वभाव में आप संसर्गी होते हैं? किंतु आनंद नहीं होता। वह मुक्ति का स्वरूप नहीं है इसलिए आगे विशेषण दिया परमानंद स्वभाव ऐसे आत्मा में सुखम में सियाद दुखम में शरेंद्र सामर्थ्य नहि संभव इस प्रकार और का और शरेंद्र का सामर्थ्य के आधार पर समर्थोहम एक कर्मणी समर्थोहम ऐसा जो बुद्धि करेगा वह मिथ्या ज्ञान के बिना संभव नहीं न प्रकाश का हा। हा। हा। करते कर्म विधि करते हुए कहते कि देखो निष्कर्ष निकल गया कि ये जो मंत्र है आत्मा के यथार्थ सुख प्रकाशन करने वाले जो मंत्र ये किसी भी कर्म विधि का किसी भी प्रकार से शेषभूत नहीं हो सकता और इतना ही नहीं सिद्ध किया हमने मानांतर विरोध भी नहीं है मानांतर कौन है मीमांसा के प्रवाह में जो आपका छटा दिया मीमांसा एक वाक्य प्रमाण जैसे हम भी वाक्यर्थ निर्णय देने जा रहे हैं उपनिषदों का वो भी वाक्यर्थ निर्णय देते सगल वेदों का उनके उस प्रमाण के साथ भी हमारा कोई वास्तव में विरोध नहीं है कि उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया हमारे कर्मकांड का अधिकारी कौन है जो विशिष्ट है और आत्मा का स्वरूप न आने से पवित्या होने के नाते वह और यह दोनों भिन्न भिन्न विषय है कोई विरोध नहीं है मानांतर विरुद्ध नरुद्धा इसीलिए इनका पृथक प्रयोजन आदि मानना ही होगा और वह भी सिद्ध है इसको लेकर मूल भाज का मंत्र भी तस्मात ए मंत्र आत्मनव याथाप्य प्रकाशन आत्म विषय स्वाभाविक अज्ञान निवर्तयन शोकमोहांसार्छि सागर आत्मकत्ताज्ञान उत्पाद उतरीद विधेयस मंत्रन संक्षेपत व्याख्या इसलिए एते मंत्र ये जो अठारह मंत्रेष आसपरषदे आत्मयाथात प्रकाशन आत्मा का यथार्थ स्वरक प्रकाशन के द्वारा आत्म विषय स्वाभाविक अज्ञान निवर्तन था आत्म जो स्वाभाविक अज्ञान था उसको निवृत्त करते हुए क्या करता है ये कहते हैं कैसे करता है विज्ञान समकाल में ही निवृत्त करता है ज्ञान का समकाल ही अज्ञान निवृत्त हो जाता है शोक मोह आदि संसार धर्म विच्छिद साधन इसीलिए आत्म प्रकाश के द्वारा जो आत्मविशय ज्ञान होता है वो कैसा है शोक मोहदि संसार धर्मों का विच्छेद का साधन आत्मिक आत्म विज्ञानम साधारण केवल ज्ञान नहीं आत्मा की यथार्थ का प्रकाशन तात्पर्य है आत्मिक्विक विज्ञान जीव ब्रह्मत्व का विज्ञान परमात्मा जीवात्म रूपी का एकत्व विज्ञान जो है ना यह मंत्र के द्वारा उत्पन्न होता है ये हा। होगा। ये जो मंत्र हैं, ये मंत्रा अनुभूति को ही उत्पन्न करा देती हैं है इसी कारण से ही उक्त अधिकारी अभिधेय समुद प्रयोजनान मंत्र इसलिए अधिकारी विधेय संबंध और प्रयोजन अन्य शास्त्रों के मुताबिक यहां पर भी उक्त है तो उन से उनष्ट इन मंत्रों को मैं संक्षेप से व्याख्यान करूंगा ऐसे करते यहां पर थोड़ा टिप्पणी एक नंबर में जाना है अज्ञान निवर्तयन इत्यादि तथा स्वाभाविकम अज्ञान निवर्तनता है ना उस पर जो भी नंबर होगा आपको टिप्पण नीचे देख लो हमारे पुस्तक में पुस्तकों में थोड़ा अंतर है तो पृष्ठ बदल दिया प्रिंटिंग बदल दिया है और टिप्पण नंबर भी सब बदल जाते हैं आत्मिक अज्ञान निवृत्ति मंत्राणाम अवांतरम प्रयोजनम शोकाय संसार उचित प्रयोजनम आत्मिक विज्ञानोत्पत्ति जो कहा गया और अज्ञान की निवृत्ति भी जो कहा जा रहा है ये गौड़ फल मुख्य फल क्या है शोकादि संसार का उच्छेद ये मुख्य फल है क्यों तलिप्त अधिकारी क्योंकि अधिकारी चाहता क्या है शोक में डुब है ना तरती शोक आत्मिक तो शोक से तरना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है बाकी सब उसको कैसे हुआ क्योंकि मैं जो स्वर्प्ञान से हुआ स्वर्वज्ञान कैसे हुआ अज्ञान का नाशी हुआ यह सब ंगिक हम लोगों का मुख्य लक्ष्य है शोक निवृत्ति करना अतएव अंतर तो नहीं है इन दोनों में अंतर तो नहीं है बहुत अंतर है आप चाहे पंचदशी पढ़े हैं पंचदशी पढ़े हैं ना? पंचदशी कार ने साफ भूमिका नहीं बताई व्यवस्था शुभ निवृत्ति कहा कि न पहले होता व्यक्ति दश्मो हमारा रो रहा है दशमो अस्थि कहाती शुभ निवृति हो गया अभी आज दशम अहम साक्षात्कार हुआ नहीं इसलिए शोक निवृत्ति एक अलग चीज है मोक्ष अलग चीज है लेकिन यह इसलिए हर आदमी का मुख्य लक्ष्य क्या पहला शोक शोक कैसे होगा फिर अज्ञानिवृत्ति से होगा तो अज्ञानिवृत कारण हुआ शोक निवृत्ति के पीछे उसका सामान्य जो अज्ञान था दशमार निवृत्त हो गया दशम अस्थी भाव से वो शोक निवृत्त हो गया लेकिन दशम अहमे वह असमी ये था तो पर भी है परोक्ष ज्ञान से लगभग आपको शोक निवृत्ति हो जाता है लेकिन अज्ञान की समय निवृत्ति की ना की पूर्णतः निवृति भी नहीं हो सकता अविद्यालय से वो अनुवृत्ति रहता है उसकी निवृत्ति अज्ञान से निवृत्ति सही होगा और अज्ञान निवृत्ति कैसे होगा जीवित तत्व का साक्षात कर सकता आत्मिक करके भी ना, कर कर ना पूर्णतः की निवृत्ति नहीं हो सकती इसीलिए ज्ञान अज्ञान दोनों ज्ञान उत्पत्ति मैंने ज्ञान का साक्षात्कार तो साक्षात्कार और अज्ञान की निवृत्ति समकाल में हुआ उसका फल है शोक का आत्यंतिक निवृत्ति फल है वो फल ही प्रदान होता है इसे कहते हैं शोकोच्छेद शोक आत्म संसार का उच्छेद रही मुक्त है उसको चाहने वाला जो आदमी वही हमारे वेदांत दर्शन का अधिकारी है अधिकारी विषय विषय है विषयम आत्मा के स्वरूप ही अर्थात और प्रतिपाद प्रतिपाद प्रतिपादित प्रतिपादि, तो संबंध है ही तो प्रयोजन हो गया अधिकारी हो गया विषय और संबंध अनुमचारो हो गए ऐसे इसकी व्याख्यान करने जा रहे हैं देखिए क्या कहते हैं तो उसे पहले मंत्र आरंभ होता है ओम जगत्याम हरिओम ईशावास मर्वकिंजी था माग्रद धनम पूर्व एक भाग है उत्तरार्ध फिर दो भाग में समझा जाता है पूरे मंत्र तीन भाग है पूर्वाध तत्वोपदेश तृतीय पाद संस विधि है और अंतिम पाद सन्यासियों के लिए मुक्षों के लिए नियम विधि है ये समझना है कैसे ईशावास्य जगत ईशा ईशा ऐश्वरीय धातु लेंगे ईशा ऐश्वरीय क्योंकि ईष्टे ईट इत ऐसे भाषा करेंगे ईष्टे ईश्ते कहाँ बनेगा अदादिगण ईश शैश्वरी धातु से अदादिगण में ही इसे बन सकता है बात में आएगा ईश्वत ईट करके तो इसीलिए स्थापित हो गया अदादिगणीय धातु और अदारिगण में इस धातु है ऐश्वर्य अर्थ है। में तो ईश ऐश्वर्य इस धातु से अनगिर भी बोल रहे हैं वैसे ईश ऐश्वर्य धातु पिपी लुप्ते कृदंत रूपम ईट तृतीय वचनम ईशा स्पष्ट कहेंगे मंत्र की व्याख्या में तो ईश ईश्वरी धातु से कर दिया हो गया ईश्य धातु रह गया तो वचन में ताप्रत ईशाव ईशा कार्य ईश के द्वारा क्या किया गया है वाश्याम आच्छादनियम व्यापारियम मित्र आच्छादन का मतलब है नहीं कपड़े से ढकना जैसे होता है ना घड़े को ढक दिया है? वैसे संसार के ऊपर से भगवान ने ढक दिया है अपने आप से से से ढक ढक लिया लिया संसार को को नहीं करना पर उस तरह से है जिस से है जिस प्रकार कपड़ा चित्रों कपड़े में जितने चित्र हैं उन सबको कपड़े ने व्याप्त कर लिया है क्योंकि चित्र का प्रत्येक कण कपड़ा से अलग नहीं है चित्र का प्रत्येक कण जो बना हुआ है चित्र एवरी पॉइंट पिक्चर कैसा है वो कपड़े सलग है क्या नहीं इसे प्रत्येक वस्तु के कण कण में क्या है ब्रह्म ही व्याप्त न भवसी मैं सोमस श्लोक अंतिम पाल बड़े लोग कहते हैं तुम सूर्य हो तुम चांद हो तुम पृथ्वी हो जल हो तेज हो वायु हो आकाश हो अष्टा विभक्त करके भी लोग कहते हैं लेकिन मैं पंचकोण पंचकुष आचार्य मेरे दृष्टिकोण में कहते हैं मेरे दृष्टिकोण में ऐसा कोई कण नहीं है जो शिव नहीं है तु यहम नीशा वाषण की व्या व्याप्त है अच्छा इसमें व्याप्त है व्याप्त का मतलब व, व, व, उससे सारी चीज उसी में होने के नाते उसी से पोत प्रोत है सब कुछ सभी में वो सूत्र किन चीजों को उसने पोत प्रोत कर लिया अपने में किन चीजों को उसने व्याप्त कर लिया है कदम सर्वम यह सब का मतलब किंच जगत्या जगत जो कुछ भी इस जगत में चला चल देखते हो आप जगत्याम का अर्थ कर देंगे और वास्तु प्रतिव्याम उपलक्षण करके बता दिया जाएगा सकल ब्रह्मांड का ही और जो दूसरा जगत है प्रथमांत पृथ्व्याम जगत जगत गतोदास से घूमने फिरने वाला ऐसा अर्थ हो जाता है जो घूमते फिरते हैं वो भी उपलक्षण केवल चरण ही हमें चर सब अत यह तत्व का उपदेश हो गया अर्थात क्या निकला जीवन में एक तो कथन हो गया इसमें सर्वम जगत्या मृत चराचरम का निर्देश सर्वम जीवम भी आ गया ना सगल जीव आ गया वह सब इससे ईश से व्याप्त है मतलब क्या ईश्वर से अभिन्न पट से अभिन्न सगल चित्र है ऐसे ईश से अभिन्न सगल जीव है हो गया अथम तत्वी का कथन पूर्वा द्वारा कथन हो गया अब इसको अनुभव कैसे करेंगे आप विना तो संकता तेन तेन तेन भुंजी था भूंजी था पालनार्थ में भी लोक में प्रसिद्ध नहीं है पालन पालन करो उपभोग तो करो भुज जो अनवन बोला है अनवन पालन में नहीं हो सकता लेकिन छंद प्रयोग भाड़ का छंद में प्रयोग कर दिया इनका उपभोग करो उनका पालन कर लो कैसे तेन त्य उसी त्याग भाव से तुम का आत्मा का पालन करो आत्मा का पालन करो मतलब आत्मा का पालन करने का मतलब क्या आत्मा का स्वस्वरूप संरक्षण करो हम क्या मान रहे हैं आत्मा भी आने जाने वाला है अनेक प्रकार का सुख दुख को भोगने वाला है ये सब मान करके हम सब आत्मघाती हो गए हैं आत्महनोजना भगवान ने गीता में कहा जो व्यक्ति आत्मा को अनित्य मानता है घूमने फिरने वाला मानता है अनेक सुख दुख आदि का भोता मानता है कर्तृत्व भक्ति आदि मानता है मानव अपने आत्मा को सब हणन कर लिया है और हमें करना क्या है ऐसे अज्ञान को दूर करके ऐसे जो गलत विचारों को त्याग करके तीन त्य तीन एक दार जितने भी विचार सब को त्यागते हुए हम अपनी आत्मा का स्वयं रक्षा करें आत्मना आत्मानम जानी था ये विधि हो गया अभी तो त्यागुर करने बोला है जितने भी हम सबको त्यागना है जो अहंकार है अहंकार के वजह से जो करते थे वो करते सब कुछ था इन सबको त्याग करके ही करना है तभी अनुभव में आएगा नहीं तो नहीं आएगा ये सन्यास सन्यास विधि विधि स्थित इने का पालन कैसे हो पाएगा वास्तविक त्याग कैसे होगा कस्य कस्य धनम मागृद है किसी के किसका किसी का भी जो धन है उसकी आप आकांक्षा अच्छा ना करें तेना इसलिए ब्रह्मात्म दृष्टि से जब संपूर्ण नाम रूपा जगत का बाध हो जाएगा तो भला आप किसका धन की आकांक्षा कर सकते हैं तीन ब्रह्मात्म दृष्टिया यथा त्यक्तना मैंने नाम बाधा देव त्यक्तना बाधादेव नामूपयो बा त्यक्न कथ पाल कथन धन से घृ अतएविधि अपूर्विधि और निधि संयासकूर्विधि और सन्यास का नियम दोनों विधि प्राप्त नियम पाशिगे सारी तथा प्राप्त परिसंख्ये के में आपने पढ़ा था अपूर्विधि कब कहते हैं अत्यंत प्राप्त ब्रह्म दृष्टिया सर्व को बाध कर स्वरूप स्थित होना यह अत्यंत प्राप्त है किसी भी प्रमाण से लोक में प्राप्त नहीं है क्योंकि तो लौकिक जितने प्रमाण उठा हो तो वो कहेंगे तो करने की बात कहेंगे ब्रह्म दृष्टिया सर्वस्व बाध पूयेगा श्रुति के अलावा कोई प्रमाण इसलिए प्रमाण्तने सन्यासी मैं ब्रह्मदृष्ट त्यक्तन मन नाम रूप भुंजित सर्व पालय था मागृद अतएव निम्या स्व कसिदी धनम मृद आकांक्षा मोया सब कुछ त्यागने के बावजूद भी प्रार्थ दशा से शरीर दिखाई दे रहा हो और तो शरीर का पालनार्थ अन्य धन की अपेक्षा हो जाती है तो ये, अपेशा ना ये सन्यासी के लिए बड़ा कठोर नियम कर दिया। सबको तो आधार पर सन्यास के धर्म के अंतर्गत मांगना है तो केवल भिक्षा मांगने के लिए कोई अधिकार नहीं है शरीर जीवित शरीर का जीवित रखने के लिए कितनी जरूरत उतना ज्यादा नहीं ज्यादा माल बटोर के खा रखना भी नहीं खाने के लिए महाद्धान कठिन विधि है नियम विधि देखिए विचार आएगा और तारेंगे देखेंगे कि में है देखिये पहले ईशा ईश्वर्या अस्श्वर्या से धातो पिपिलुप्ते कृदंत रूपम ईट तस् तृतीय वचनम ईशा ननु कर्तृत्विधान परमात्म कथमता प्रश्न उठता है है कर्तमित प्रत्यय होता है वो कर्त होता है तो कर्तृक विधान परमात्मच अविक्र परमात्मा आपने पहले इतना साकार कर समझाया अविक्रिय निष्क्रिय व्योम निष्क्रिय बोला अभी आपने कर्तृत्व तो कहां से जाएगा कर्तित्व का मतलब सक्रिय निष्क्रियत्व नहीं है विक्रिया नहीं हो सकती है तो इसलिए कर्तृत्व का मतलब है, है।, है।, तो तो मतलब है सक्रियत्व और आपने परमात्मा ब्रह्म को कह दिया वो निष्क्रिय है, अतएव अविक्रिय है फिर वहां कर्तृत्व तो कैसे होगा असंभव खत्म शब्द वाच्यता आपने शब्द बाच्यता कैसे कर दिया तब तो भाष्यकार ईशावासीदा ईष्टे तेन ईशा ईशिता परमात्मा सर्वस्य भाषण ईशिता प्रदमा की वचन करम से ही सर्व ईष्ट सर्वजना आत्मा सत्यत्मक वही सभी पर सभी पर क्या करता है अनुशासन भी करता है कैसे सर्व जंतु नाम आत्मा सकल जंतुओं का आत्मा होकर प्रत्येगात्मत प्रत्येगात्म तादृश परमात्मा के तेन स्वेर रूपेण आत्मना ईशा वास्म आच्छ आदर्श रूप इसलिए करते हो तुम्हें क्यों करने में कोई दोष नहीं है क्योंकि हम मान रहे हम मायोपाल ईश्वर को लेकर ही और कौन है सकल जंतु नाम सर्वज जंतु नाम सकल जीव भ्राम यूता यंत्रारूढ़ानी माया ईश्वर क्या कर रहा है रुदेश अर्जुन दृष्टि दे देश-देश बैठ करके अपनी माया से सबको दौड़ाता हुआ है, अपनी माया से कर दे। मैंने है काम है, मायापाधिक आनंदी करते हैं माओपाधिर ईश्वर कर्तृत्व संभव माओपाधि को लेकर के ईश्वर में कर्तृत्व संभव है अतय यहां प्रत्यय करना कोई दोष नहीं है। फिर निरुपा लक्ष्य हमा निरुपादित तो हमारा लक्ष्य है कि तो लक्ष्य क्या है इससे कोई भी वाच्यार्थ होता है किसी भी शब्द का लक्ष्यार्थ भी मानी जा सकती है वह लक्ष्यार्थ जो है वो निरुपाधिक्रम है निरुपाधिक लक्ष्यत्व तो भविष्य भेद अतितव्य फिर तो क्षित्रीतव्य भाव से भेद हो गया कहा गया तब कहते हैं नहीं, नहीं, नहीं। सर्व जंतु नाम आत्मा संत्यगात्मत सकल जंतु का आत्मा होकर को भी भेद रूपेण नहीं किंतु प्रत्यात्मेण प्रत्योग मन प्रत्यक्त आयोपादे मिन नहेश्वर श्रुति जगत पर मत प्रकृति विद्या महेश्वर श्रुता चुत मे मोपेस माया योपाधि नहीं सर टिप्पण नौ प्रतिपादन कर रहा है तो तो करने यह मंत्र आपने कहा प्रतिपादन करने चला मंत्र अंत में प्रतिपादन कर दिया उल्टा काम हो रहा है तब कहते हैं सोपाद कैसे कर दिया इत करने नहीं, नहीं निरुपादिक से लक्ष्य से लक्ष्य ईशितव्यु भिद्यते राजभिन्न प्रजावदी अनुमान के, तो के भेद हो सकता है ईशितव्य है वो ईशिता से भिन्न होगा क्यों कहे तो क्या दे रहे हैं आप ईशितव्य राजभिन्न प्रजावत राजा ईशिता है उससे भिन्न ईशित प्रजा सामान यह कोई अनुमान करता है तो खंडन करते नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। इसको बड़ा सुंदर दृष्टान समझा देखो यथा आदर्शाशु प्रतिबिंबा बिंबू तो कलितेदन ईश्वित संभान संभव था आदर्श हो जैसे दर्पण आदि हो में प्रतिबिंबान आत्मा सं प्रतिबिंबों का भी आप पकौण है देवदत्त क्योंकि आप जो खड़े हैं दर्पण के सामने आप हो गए बिंब और आपका प्रतिबिंब हो गया दर्पण में दर्पण में जो दिखाई दे रहे हैं जो भी है वहां एक नाम रूप आत्मक उपाधि दिख रहा है उसका आत्मा कौन आप ही तो है क्योंकि आप ही उस रूप में वादी कर रहे हैं इसे आपकी आत्मा से अलग प्रतिबिंबस्त आत्मा भिन्न नहीं हो सकता अगर क्रिया विपरीत दिखाई देता तो भी आपकी क्रिया से वो क्रियावान हो रहा है आप दाएं हाथ उठाते हैं उधर बाएं हाथ उठा दिखता है उल्टा दिखता है दिखता ना सब सबसे बड़ा धोखा है पड़ देता है और फिर भी हम लोगों की बुद्धि उसको सीधा पकड़ता है हर चीज उल्टा दिखता है वहां इसलिए कहते कि देखो था आदर्श आशु प्रतिबिंबान आत्मा सन बिंबूतो देवदत्ता ईशिता होती फिर वो ईषा बना जाता है। तथा कल्पित के द्वारा ईशी त्रिशित भाव का संपादन कर लेंगे भेद अनुमान आप नहीं कर सकते टिप्पण बड़ा बड़ा है इस पर कदम एक देव। भाव इत्या आशंका दृष्टान शापियती प्रतिबिंबा आत्मा आसन बिंबभूतो देवदत्त भवति इति जैसे दृष्टान्त है प्रतिबिंब आत्मा होते हुए वह देवदत्त बिंबभूता ईशिता हो जाता है और भी क्या है वहां पर स्थिति में दर्पणस्थ प्रतिम क्या है वास्तविक है क्या कल्पित कल्पित भेद को लेकर के ईषित्र ऋषितव्य का व्यवहार हो रहा है वहाँ तद्वत यहाँ पर भी समझ लो एक तृष्टान अनुरोधा माओपहित ईश्वर से प्रतिबिंब जीवित अवगंत्य इसीलिए कि ब्रह्म कवि जीव नहीं हुआ माओपाही तो ईश्वरी जीव होता है ब्रह्म न ईश्वर होता है न जीव होता है इसलिए इसीलिए माओपाहीत ईश्वर से प्रतिबिंबो जीवंत्य माया प्रतिबिंबित मायापेतनिका माया में प्रतिबिंब होना चाहिए ना और वो अन्य हृदय में अंत कर्ण में कहा से पड़ गया प्रति बनाओ तब प्रश्न उठने पर सच बिंब माया और एक ही कत्वाण एक नाना ना। और यदि माया में ही प्रतिबिंब माया चैतनिका पड़ेगा तो क्या हो जाएगा माया एक है तो जीव में एक होना चाहिए नाना कैसे हो अनेक कैसा हो गया ना वक्त और इति ऐसा भी आप नहीं कह सकते जीवन ना की नान भाषिक विरोधा चेत चेत एक ही माया प्रतिबिंब जीवो माओत्थ नाना कर अव छिद्य मानो नान भवती एक ही माया क्या हो जाती है नाना नानाकण बन जाती है एक वही माया प्रतिबिंबो जीवा वह प्रतिबिंब कैसे हो जाती है कहते माया जीवा जीवात्थ नाना अंत करणी अवचिद्य मायासी माया उत्पन्न णों के अवचित आवश्यन को प्राप्त करते हुए वो क्या हो जाती है अनेक जीव भाव को प्राप्त कर जाती है जैसे भाष्यपि भाष्य लोक सिद्धानुवाद्यम इसे भाष्य में भी लोक सिद्ध का अनुवाद करते हुए का सर्व जंतुना यह कि यथार्थ भेद को लेकर के भाषाकार भी नहीं कह रहे तथा एकस्मिन सुमहति काचल के शिल्पी चातुर्य कि उच्च पुष्पाकृति नाव अवकीर्णे एक सविता अनेकदा भाई तदा दृष्टान सुमहति काच फल के एक शिल्पी है स्कल्पचर करने वाला आर्टिस्ट उसने क्या किया इसने कांच का बड़ा फलक लिया बड़ा पीस लिया और उसमें उसने कलाकारी कर दी ऐसे फूल वगैरह बना दिया अब उस सूर्य का जितना देवा उतने ही सूर्य दिख रहा है हर एक फूल में एक, एक सूर्य उदय हो गया ऐसे कांच को उसने सौंदर्य बना दिया जैसे जयमाल पैलेस उदयपुर में आप देखेंगे तोड़ताड़ दिया था मुसलमान खराब कर दे फिर भी है अभी भी जहां क्या कलाकारी बनाने वालों की बुद्धि कमाल मानना पड़ेगा आज की इंजीनियर नहीं कर सकते सारा हो राजा जहां है वो जो बनाने के निर्देश देने वाले लगता है वहां बैठ करके सब चिपकवाया उसने उस समय का एक स्पेशल गोन बना बना कर उन्हें दर्पणों के टुकड़े चिपकाा है छत में हर खंबे में सब में और इस ढंग से चिपकाया है जहां पर एक गोल बना हुआ है नृत्य ना की नाचेगी और राजा उससे उसको ना देख करके हजारों नर्तकियों को देख सकता है और सभी में उस नृत्य का चेहरा उसको दिखेगा सामने तो दर्पण के एंगल इस तरह से फिटिंग कर दिया कहीं से भी वो नाचेगी और राजा को चेहरा जरूर दिखेगा उसका घमाल कर आप वहां पर जो राजगद्दी जगह बना हुआ, हुआ है वहां बैठिए किसी आदमी जगह पर खड़ा करके आप देख सकते हैं आप घूमेगा जैसे भी वो आपको चारों तरफ से दिखते रहेगा और एक नहीं जितने दर्पण टुकड़े हैं उतने हैं गिनी नहीं सकते इतनी है थक जाएंगे कि इतने पीस छोड़ दिया कलाकार ऐसे ही बात जैसा मेरे एक जगह देखा था वहां जो खिड़की के ये इसमें हर, हर तो इस पैदा कर दिया उन्होंने इस तरह से उसको जोड़ते गए हैं जैसे आजकल कर क्या करते हैं मूर्ति विष दर, में है इधर भी देखो तो हजार दिखेंगे उधर भी देखो तो हजारों अंदर अंदर दिखते रहेंगे करते ना से क्या सब सच्चे हैं उतनी मूर्तियां अंदर अंदर है कि गुफाएं के अंदर में और सारे गुफा आर पार हो रहे हैं और सारी मूर्तियां दिख रहे हैं जानते सभी के सब झूठा दिख रहा है फिर भी कहते वाह बहुत बढ़िया दिखता है बढ़िया दर्शन हो गया तो भ्रम में भी आनंद लेते हैं तो और सब ब्रह्मानंद यही है ब्रह्मानंद तो कोई नहीं है सब ब्रह्मानंद कहते हैं कि वो इसी प्रकार से समझे उपचय उच्च नाना इसेरे एक शिल्पीछात्रेणिनावकी प्रतिफल सविता अनेक तथा तो कल्पित वेद इसी प्रकार से द्वारा विभाव न वास्तवेदावीन कारण चार और पांच तूफ दे रहे हैं कल्पित थी और जीव ईश्वर का भेद जीव जीव का भेद सब पांचों प्रकार का भेदों को लेना है ना वास्तव भेद से व्याप्ति घटक प्रतिबिंब व्य विचार आप क्योंकि वास्तव भेद व्याप्ति घटक मान लेंगे तो प्रतिम्ब प्रतिब होता है आपका व्याप्ति का विचार हो रहा है ये ये वास्तविक भेदत्म यदि आप ऐसा कहोगे कि नहीं हो सकता फिर प्रतिबिंब कैसा है है लेकिन वह वास्तविक भेद वाला नहीं प्रतिबित कैसे आ जाता है दर्पण को हिला दो आपके हाथ में प्रतिम्ब को नचाना आप जैसे घुमाओ उल्टा सीधा दर्पण को वैसे वैसे होते रहेगा आप वैसे वैसे खड़े हैं आप आपके अधीन है वो नजदीक लाओ देखना है। जो देख जोरा देख सकते हो पूरा सामने रख लो पूरा सिर को देख सकते हो लेकिन वो जो भी है वो दृश्य अनित्य होता हो आपके अधीन है कल्पित होता हो भी आपके अधीन है वास्तविक भेद न रहते हुए भी भी है वास्तविक भेद अभाव्यक्त प्रतिबंध में है, तो है। इसलिए व्यक्त वास्तु भेदवत्व वेदवत्तम आप अनुमान में व्याप्ति नहीं कर सकते प्रजुम में यह साध्य अभाव हेतु का विचार हो जाता है और आगे वसा आच्छा वसा आच्छादन धातु है अस्सी रूपम इसी का रूप है वास्म इसलिए भाष्यकार लिख दिया आच्छादनीयम वापस भाष्य में लौटिए ईशा लिखते इति ईट ईशा तेनाट हो गया प्रथमा के करो वो तेनालीयति लाने के लिए करो बना दिया ईशा पहले प्रतिमांत की व्याख्या करते शुरू करती ईशिता परमेश्वर परमात्मा ईशिता कौन है परमेश्वर है भाग परमेश्वर किसको लेना है यहां जो सर्वस् परमात्मा सभी का परमात्मा है सभी का परम आत्मा है सभी का आत्मा कौन सा आत्मा लेना परम आत्मा लेना परमश्च आत्मा सभी का वास्तविक आत्मा है वो लेना सभी का कल्पित जो अंतकरणोपाधिष्ठ प्रतिम्बात्मक आत्मा को नहीं लेना वही माया किशोरी से लेकर माओपाईश्वर ही यहां प्रतिम्ब ना होगा सकल अंत में और माया खुद अनंत अंत बन गई है यह भी समझाया है इसे कहते हैं परमात्मा सर्वस्य सही सर्वम इष्ट वह सभी का परमात्मा कैसे हो सकता है कि उनकी जो है वह सभी पर शासन भी करता है सही सर्वम ईष्ट कैसा सभी का शासन करता है वो हमका तो इस दुनिया में जो शासन करने वाला हो तो सामने दिखता है हमको तो दिखता ही नहीं हमको शासन करने वाला है और हम हमें नहीं दिखाई दे रहा है तब कहते इसलिए सर्वजंतु नाम आत्मा संत्यक्ष व्याप्त पटो यथा तथा सर्वजंतु नाम आत्मा सर्वस्व प्रत्येगा सभी का प्रत्येगात्मा वही है सर्व आंतरतम आत्मा वही है इस तद तो रूपे ना वह सभी का अनुशासन करता इसी को वहां अंतर्यामी ब्राह्मण ने बताया ना सभी शरीर जिसका सभी के भीतर अगर सभी का नियमन करता है जिसे कोई नहीं जानता वह अंतर्यामी ब्राह्मण वही तुम्हारा आत्मा है ऐसे करके वहां समझाते हैं चाण गौ याज्ज्वल के महाराज तेना स्वयं रूपेण इन ऐसा होकर भी अपने रूप से ही वह आत्मना आत्मन ईशावास्यम प्राचालीय